रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे हर शनिवार को हम लोग शाम इस कार्यक्रम को सुनते हैं जिसमें खास युवाओं को टारगेट करके हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हमने पिछले एपिसोड में खास करियर इन जर्नलिज्म के बारे में बातें की थी और उसके पहले हमने करियर इन एजुकेशन के बारे में बातें की थी तो निश्चित तौर पे आप सोच रहे हूँ कि आज इस बार भी कुछ नया टॉपिक लेकर ही बात करेंगे बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप आज हम लोग करियर इन होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम युवा साथी एंटर कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या दे दे दे दे है और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करनी तो आइए हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर शेल संदीप शेल सर जुड़े हैं औरंगाबाद से जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं और एग्जामिनर भी हैं तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको जो है होम्योपैथी से रिलेटेड करियर के बारे में बातें बताने वाले तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शैलगे जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति रमेश भाई बहुत बढ़िया है काफी दिनों के बाद आपसे तो बात हो आप रही है जी बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आपका इस होम्योपैथी में कैसे एंट्री करना हुआ किस तरह से आप इस मेडिकल फील्ड से जुड़े वो थोड़ा सा आप बताए हमें जी जी तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए काफी एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनू लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को कम मार्क्स मिल जाते हैं जा कभी हुँ। आजकल तो आप जानते ही है कि काफी कॉम्पिटिशन है जैसे अभी एम का अगर आप कटआउट लेते हैं दो ही दिन पहले ही रिजल्ट आया है तो लगभग 700 में से 630 मार्क के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है 630 या 650 मार्क तक तो और अगर समझो आपको 600 मार्क है तो आपको सेमी गवर्नमेंट में मिल सकता है इसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे और फाइनेंशियली भी आ, काफी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आपको फाइनेंस uh, कैसा है आपका तो दूसरी ये बात होती है कि भाई कुछ बच्चों को फिर फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें फिर एक uh, दो तीन अल्टरनेटिव मेडिसिन रहता है जो की आयुर्वेदिक कॉलेज होता है और होम्योपैथिक कॉलेज होता है तो एडमिशन में ऐसा होता है कि अगर आपको एमबीबीएस के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार कुछ बच्चे आयुर्वेद आयुर्वेद में जाते हैं और कुछ होम्योपैथी में तो जैसा थोड़ा बहुत अगर स्कोर कम होता है अगर और आप अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी में आ सकते हैं जी जी जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में क्या सीनरों हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किस तरह की बातें होती हैं ये आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर संदीप शैल्कि आपकी बचपन की कुछ यादें हमें ताज़ा कराइए कि आपका पढ़ाई और कहाँ पर हुआ किस तरह से आप कॉलेज ज्वाइन किया उसके बारे में बताइए जी तो सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन था जो कि होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर दसवीं तक वो जालना में हुआ उसके बाद 11वीं 12वीं जालना में हुआ और मैं खुद एमबीबीएस के लिए एडमिशन चाहता था लेकिन उस समय मेरा जो परसेंटेज था मेरे हिसाब से 88 एट परसेंट शायद 99 90 पे, पे क्लोज हुआ था हुँ, हुँ, थोड़ा निराश होने के बाद फिर मैंने सोचा की भाई अभी डॉक्टरी नहीं करना है हम्म हम्म और पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज और सिम्बोसिस में एडमिशन लिया और फर्ग्यूसन में लिया कि भाई चलो अभी एमपीएससी यूपीएससी करते हैं हम्म हम्म एडमिशन लेने के बाद फिर आ, मेरा जो एजुकेशन था माँ बाप से दूर हुआ है तो मेरी मम्मी के जो चाचा थे जैसे मेरे ग्रैंडफादर ही बोल सकते तो उनके पास था तो मेरी जो माउसी है वो भी होम्योपैथिक में थे तो फिर उनका कॉल आया कि भाई आप एमपीएससी यूपीएससी मत करो दुबारा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है अच्छे सीट मिल जा रही है औरंगाबाद में तो फिर उन्हीं के कॉलेज में मैं होम्योपैथिक कोर्स को ज्वाइन किया अच्छा फिर होम्योपैथिक कोर्स ये एक साढ़े चार साल का होता है उसके बाद एक साल इंटर्नशिप उसके बाद ये होगा ग्रेजुएशन उसके बाद हमने एम किया डॉक्टर संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कैसे आपको जो है मेडिकल फील्ड में एंटर करने का मौका मिला और उसके पहले क्या चीजें हुई वो भी आपने बताया मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आज के समय में डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है या आसान है वो थोड़ा सा बताइए मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है वो बताइए बताए दोनों चीज पे हाईलाइट करते हैं आसान तो आ, कहा जाए तो बिल्कुल नहीं क्या हो रहा है की आजकल के जो पीढ़ी हर एक को क्या है डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो इतना आसान नहीं है अब जब होम्योपैथी में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो आ, सबने समझ लेना चाहिए कि उसका परसेंटेज कम है और मेडिकल फैकल्टी में जैसा आप सिलेबस की बात करते वो हो, वो होम्योपैथी हो आयुर्वेदा हो या फिर आपका एमबीबीएस हो सब में लगभग 90 सिलेबस सेम है जैसे की एनाटोमी आता है फिजियोलॉजी आता है और पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो ये इसमें किताबों में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होते अगर बच्चा होम्योपैथी में आता है तो उसको एम की किताब पढ़ने के बाद बाद होम्योपैथिक में जाता है तो MBBS की किताब भी पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके साथ आयुर्वेदा का भी पढ़ना है तो आ, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है दूसरा क्या होता है की जैसा कम परसेंटेज वाला बच्चा है तो हमने ये देखा है की फर्स्ट ईयर में काफी लो रिजल्ट लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है होम्योपैथी और आयुर्वेदा तो जो जिसमें पढ़ाई की लगन है उन्होंने ही डॉक्टरी फील्ड में आना चाहिए और आजकल क्या होगा कि आ, काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं और हर कोई डॉक्टर बनना, बनना चाहता है तो कंपटीशन भी काफी है और काफी डॉक्टर्स भी हैं तो इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना और दूसरी एक चीज अगर आप एनालाइज करते हैं तो जैसा मेडिकल ग्रेजुएशन ये साढ़े साल का तो लगभग छह साल का होता है और उसके बाद पीजी करना है जो कि एमडी करना है तो लगभग आपको नौ साल पढ़ाई करने के बाद आपका करियर चालू होता है इसके अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड आप लेते हैं जैसे इंजीनियरिंग में चार साल का ग्रेजुएशन है और दो साल तो छह साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है और बाकी जगह पे भी अगर समझे इंजीनियरिंग करता है पॉलिटेक्निक वगैरह तो कम टाइम में एक कोई भी अच्छा ऑक्यूपेशनल कोर्स लेकर वो जल्दी से उसका सेटलमेंट हो सकता है तो कंपटीशन ज्यादा है तो उस हिसाब से जो मेहनती बच्चे हैं और जो कुछ उनको डॉक्टर ही बनना है उन्होंने ही ट्राई करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर संदीप शैल के सर मैं चाहूंगा की अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत उसके बाद फिर से होम्योपैथी एज ए करियर कैसे हम लोग चुन सकते हैं इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आगे बात करेंगे आप सुना है रीन्यू मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मस्कते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर संदीप शेलके जी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है तो अब मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे हैं और खास होम्योपैथी में कुछ करना चाहते हैं तो उनको किस तरह से सीधा तरीका क्या है सिंपली वो किस स्टेप्स को फॉलो करे है? वो बताइए तो अभी कैसा है की मेडिकल एजुकेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसमें तरीका एक ही है कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसेस होती है एक महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट होती है या जो भी जो भी आ, जो भी स्टेट में जो बच्चा है एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है तो जो जिस तरह उसका मेरिट आएगा उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है और कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ मार्क्स होते हैं ठीक है तो जैसा एमबीबीएस का सपोज आप ऐसा पकड़ लो कि एम बीबीएस का हो गया है पाँच सौ पे क्लोज होता है गवर्नमेंट कॉलेज उसके बाद फिर शुरू होगा 590 से नीचे तक जब भी कॉलेजेस है जितने जितने सीट है तो फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में डेढ़ हजार सीट एमबीबीएस की है तो इस डेढ़ हजार सीट भरने के बाद उसके बाद होगा सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस उसके बाद डेंटल की सीट भरी जाएगी उसके बाद आयुर्वेदा की सीट भरी जाएगी अच्छा, और उसके अच्छा। बाद आएगा होम्योपैथी की सीट तो आप ये समझ लो कि सपोज अभी इस इस वक्त महाराष्ट्र में लगभग 58 एट होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं 58 एट सपोज आप एक ऐसा पकड़ लो कि एक 70 कुछ कॉलेजेस में 100 सीट है कुछ कॉलेज में 50 सीट है तो लगभग आप फिफ्टी इंटू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव तो लगभग लग तीन चार हजार सीट महाराष्ट्र में होम्योपैथिक है तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको करना है जिस जैसा भी आपका मेरिट आता है तो आपको मेरिट कॉलेज का नाम डालना है दो या तीन कॉलेज के प्रेफरेंस डालना है और फिर जैसे जैसे राउंड होते हैं उस हिसाब से आपको कॉल आएगी लेकिन इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने कॉलेज सही चुनना है उसका पिछला कटआउट देखना है और उसी प्रकार से थोड़ा ऑनलाइन में अलर्ट रहना है और एडमिशन होना है अभी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही एक मेडिकल एजुकेशन का फिलहाल का तरीका है जी अच्छा तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि कई बार हम लोग जो हैं कॉलेज ढूंढ लेते हैं एडमिशन के लिए हम लोग चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो कम है उसके बारे में आप जी सर तो ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर प्राइवेट के लिए भी है जी अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट का बताता हूँ मोस्टली होम्योपैथी में, में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है अगर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है बाकी पूरे प्राइवेट कॉलेज है अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है वो भोपाल में है तो एक हर स्टेट में लगभग अभी एक ही कॉलेज है महाराष्ट्र में और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी जो है ना कि कट ऑफ डेट कट ऑफ मार्क्स आपको देना है और वैसा प्रिफरेंस आपको देना पड़ेगा तो अभी नाइनटी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है सब पूरे प्राइवेट ही कॉलेज है अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी जो आपने करंट सिनारो के बारे में बताया और इसके साथ में चलिए एडमिशन हो गया उसमें एडमिशन होने के बाद किस तरह से हमें जो है आगे इम्प्रूवमेंट करना है कैसे हम लोग ध्यान दे पढ़ाई पर होम्योपैथी में क्या चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें समझना है मान लो की आपका एडमिशन हो जाता है तो अभी एडमिशन होने के बाद ये जो कोर्स होता है साढ़े चार साल का होता है जो मेडिकल में सभी कोर्सेस साढ़े चार प्लस वन रहता है एक साल का इंटर्नशिप साढ़े चार साल का कोर्स तो उसमें डेढ़ साल फिर एक एक साल तो ऐसा डेढ़ ढाई साढ़े तीन साढ़े चार ठीक है पहला साल होगा डेढ़ साल का दूसरा साल एक साल का तीसरा साल एक साल का चौथा साल एक साल का उसके बाद एक साल की इंटर्नशिप और एमबीबीएस में जो होता है की तीन ही साल होते हैं डेढ़ डेढ़ साल के तो एडमिशन हो जाए आपकी उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्जाम आएगी आपको और अभी जो है एक नया तरीका या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने अभी आ रहा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी तो काफी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हो गए हैं सिलेबस में भी चेंजेस हो रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि काफी चीजें उनके पास लेके थोड़े रिफॉर्म्स ला रही है इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा एक सिस्टम आ रहा है अच्छी तरह टीचिंग अच्छा। सिस्टम चेंज हो गया है सिलेबस चेंज हुआ है और प्लान ऑफ टीचिंग भी बदल गया है तो इससे थोड़ा एक एजुकेशन में बेहतर चीज आएगी तो मुझे लगता है कि दो तीन साल में आयुर्वेदा होम्योपैथी का जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड कम है तो अभी गवर्नमेंट खुद उसमें ख्याल दे रही है तो टीचर्स का भी अपग्रेडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स का भी अपग्रेडेशन हो, हो, हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो प्रिंसिपल मीटिंग थी उसमें भी मैं भोपाल में तीन दिन का कॉन्फ्रेंस था वो खुद मैं अटेंड किया हूँ तो गवर्नमेंट के काफी अच्छे प्लानिंग्स है और अगर बच्चा चाहे कि अच्छी देखिए अगर होम्यो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए होम्योपैथी में एडमिशन ना ले अगर वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता है क्योंकि आज के डेट में भी काफी जिस जो पुरानी बीमारियां होती है कैसा है कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है एक्यूट अच्छा स्टेज में आप एमबी सर्जरी केस में एम का छात्र अच्छा काम कर सकता है लेकिन नाइन्टी जो बीमारियाँ हैं वो जटिल बीमारियां होती है पुरानी बीमारियां होती है ऑटोइम्यून तो डिसऑर्डर्स होती है और इसी में जहा जहा तक अंग्रेजी दवा का आ, इलाज है वो टेम्प्ररी होता है लॉन्ग टर्म नहीं होता है और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो लॉन्ग टर्म परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है तो बच्चों ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये पैथी कम है या वो पैथी कम है मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ ट्वेंटी थ्री ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस के साथ साथ मैं मेडिकल कॉलेज में भी आज प्रोफेसर हूँ एचओडी हूँ और काफी बोले तो कोई रिजल्ट्स के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और बच्चे में एक हुनर होना चाहिए और पढ़ाई करने की जिद होना चाहिए तो एडमिशन होने के बाद अगर वो फोकस करता है प्रॉपर पढ़ाई करता है तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई पैथरी के बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जब आ, आपने बताया कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें तो इसका क्या भाव अर्थ है थोड़ा स्पष्ट कीजिए हाँ तो जनरली क्या होता है कि काफी लोग डॉक्टर बनने के बाद वो आ, कोई जनरल प्रैक्टिशनर बन जाता है और वो होम्योपैथी पढ़ने के बाद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करता है ये जो सीनारी एट्टी परसेंट स्टूडेंट यही करते हैं हालांकि <Santhe> उसे जो पढ़ाया जाता है वो पूरा होम्योपैथिक शास्त्र पढ़ाया जाता है या आयुर्वेद का शास्त्र पढ़ाया जाता है तो जो छात्र आयुर्वेदा में पढ़ता है उसने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए जो छात्र होम्योपैथी में पढ़ाई कर रहा है उसने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहिए लेकिन क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट और जल्दी पैसा कमाने के बच्चों को लगता है इसके कारण वो शॉर्टकट -कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथी का जिसको अच्छा नॉलेज है जिस छात्र को अच्छा नॉलेज है वो होम्योपैथी में अगर फोकस करे तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है और उसी में इसे कमाई भी अच्छी हो सकती है और सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होगा जी जी जी ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया क्यूँकी कई बार चीजें जो है हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ते है तो हमारा पढ़ने का जो जुनून है वो शायद डीला ढाला ही रहता है yes. ये आपने थोड़ा सा बताया इसलिए मैं भी चाह रहा था कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें आप आगे हम लोग बातें करेंगे की होम्योपैथी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहे हैं इसके बारे में जानते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुना है रिज मधुबन वन जीरो सुनते रहो मस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जहां पर हम लोग जीवन विकास नाम से भी इस कार्यक्रम को करते हैं जहां पर व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दे एक उनका विकास हो उनका व्यक्तित्व में विकास हो नाम कमाए काम करे अच्छा काम करे सोसाइटी के लिए काम करे उनका पूरा ऑलराउंड हेल्थ जो है इम्प्रूव हो इसलिए हम लोग इसमें बात करते हैं जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी ने बहुत ही आत्मदृष्टि की बात कही कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है और अच्छे डॉक्टर बनना है सोसाइटी में एक नाम करना है होम्योपैथी का भी नाम करना है ये अगर मकसद लेके आप करते हैं तो बहुत अच्छा है कि कोई भी फील्ड छोटा नहीं है आप हर फील्ड में पास्टरी हासिल कर सकते हैं और लोग आपके नाम से होम्योपैथी को पहचानेंगे। तो इसीलिए आप होम्योपैथी के एम्बेसिडर बनते हो सिर्फ एडमिशन लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है एडमिशन के बाद ही आपका काम शुरू हो जाता है तो इसीलिए किसी भी फील्ड को छोटा ना समझे और जो भी फील्ड है उसको पूरे ईमानदारी से आप करें आइए डॉक्टर संदीप जी मैं चाहूंगा कि आप होम्योपैथी में जब एंटर किए तब क्या सिचुएशन था और अभी होम्योपैथी में क्या क्या नया चेंजेस आए हैं और सरकार इस पर क्या काम कर रही है जो आपने बीच में थोड़ा सा हंट दिया उसको और स्पष्ट करिए जी तो काफी अच्छा सवाल है आपका रमेश जी तो सबसे पहले जब आ, आ, मेरा जो एडमिशन था होम्योपैथी में नाइनटीन तो उस समय सीनियर काफी डिफरेंट था कि एडमिशन्स इजिली हो जाते थे प्रोसेस डिफरेंट थी और लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था आज के डेट में लोग या जो भी पब्लिक है बाई चॉइस होम्योपैथी ट्रीटमेंट को आती है सबसे ये डेवलपमेंट हो सकता है होम्योपैथी के बारे में बहुत बड़ी बात है दूसरी बात ये है कि करियर ऑप्शंस क्या होते हैं होम्योपैथी में तो सबसे पहले करियर ऑप्शन क्या है कि जब भी आप कुछ लोग कह सकें कि बी जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस आ, आ, प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जो कि होम्योपैथी का खुद का एक छोटा क्लिनिक चालू करके वो पेशेंट को सेवा दे सकते हैं ये होगा है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होता है फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करना जो कि एमडी होता है जो तीन साल का कोर्स होता है जब भी कोई छात्र एमडी करता है तो उस शास्त्र के बारे में उसको डिटेल मालूम होती है और वो और अच्छी सेवा दे सकता है अगर एम करने के बाद उसके जॉब ऑप्शन भी बढ़ते हैं काफी लोग ये भी करते हैं कि बी एच एम एस हो गया तो प्रैक्टिस के अलावा आप मेडिकल कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको शिक्षक बनना है होम्योपैथी में, में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो है एमडी। और उसके बाद आजकल उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पी कर सकते हो अभी एमडी करने का सबसे मेन फायदा जो होता है कि काफी लोगों को या पेशेंट भी सोचते है कि भाई अगर मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो कम से कम डॉक्टर एम होना चाहिए तो ये एक साइकोलॉजिकल भी उसको फायदा होता है और उसका नॉलेज अपग्रेड होने के कारण उसको सही मात्रा में सही दिशा में वो ट्रीटमेंट दे सकता है इसके बाद जैसा आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप एमपीएससी यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हैं ये एक हो होगा तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन में ये बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स अभी आज पूरे महाराष्ट्र में मैं पढ़ाता हूँ ऑल इंडिया में मैं जाता हूँ तो काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में एचआर मैनेजर हो गए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं कुछ बच्चे एमरजेंसी कोर्सेस करते हैं हो होम्योपैथी के बाद कुछ लोगों कुछ बच्चे जो है ना कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ छात्रों ने हम हमने ये भी देखा है कि खुद के क्लासेस शुरू किए जो होम्योपैथी पढ़ाते हैं तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से अभी मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी सेवा दे रहे हैं तो अगर आप में कुछ करने की चाहत है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र जैसा आपने बताया कि छोटा या बड़ा है तो काफी स्कोप है तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों ने ऐसा समझना चाहिए कि मुझे मेरा होम्योपैथी में एडमिशन हुआ है या एलोपैथी में एडमिशन हुआ है तो प्रॉब्लम है मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया इसके साथ में मैं चाहूंगा की सरकार होम्योपैथी को लेकर किस तरह से जागरूक है और क्या नया कुछ करने वाली है इस फील्ड में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि अभी पहले जो था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी कम थे हम्म अगर आपको एग्जाम्पल देना तो महाराष्ट्र में जो था ही नहीं तो अभी एक नया कॉलेज जलगांव में चालू हुआ है फिर काफी जगह में जाते हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है केरला में है, हैदराबाद में है उसके बाद भोपाल में है तो अभी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन आगे चल के जैसा कि हर गाँव में एक सिविल अस्पताल होता है तो तुम्हारा आरोग्य केंद्र होता है तो हर जगह पे मेडिकल ऑफिसर की जगह निकलने के बाद अभी फिलहाल तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इतना स्कोप नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि चार पांच साल में हर हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी एक मेडिकल ऑफिसर या जिसको आरएमओ कहते हैं रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर इनके लिए जगह निकलेंगी तो ये भी एक ऑप्शन है तो एक सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई छात्र चाहता है तो आगे चल उसको नौकरी मिलने के एक चांसेस है जी हाँ जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि हर टाउन में छोटे छोटे टाउन में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वो राजस्थान सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है सारे तो ऐसा क्या हो सकता है इन फ्यूचर की होम्योपैथी हॉस्पिटल्स भी जगह जगह खुले और वहां पर होम्योपैथिस्ट बैठे तो चलिए मैं चाहूंगा की ऐसा भी कुछ हो सकता है सरकार अगर चाहे तो कर सकता है जैसे राजस्थान में आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हर जगह मिलेंगे आपको और वहाँ बेकायदा डॉक्टर भी बैठते हैं और मेडिसिंस भी लोगों को फ्री दिया जाता है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जैसा कोरोना पीरियड में होम्योपैथी में जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि एक आर्सनिक आल्बम नाम की दवा है तो हर किसी ने लेना चाहिए और खाना चाहिए तो उस समय दवा का रिजल्ट तो था ही था काफी हद तक कोरोना कंट्रोल करने में हेल्प हुई लेकिन इससे ये पता चला गवर्नमेंट से कि उनको भी पता चला कि होम्योपैथिक दवा अच्छी तरह काम कर सकती है और लोगों में जो जागरूकता थी होम्योपैथिक के बारे में होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता बढ़ी उनका विश्वास बढ़ा और डेफिनेटली काफी हद तक होम्योपैथी ने कोरोना कंट्रोल करने में मदद की तो इस तरह लोगों की जो आज होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी काफी प्रैक्टिस भी बढ़ी और लोगों का उसमें विश्वास कायम रहा तो ये चीज होती है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक पहन लेती है तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उस दिशा में सोच रहे है। जैसे कि योगा है होम्योपैथी है आयुर्वेदा है ये एक पिलर्स कह सकते हैं आप कि इससे ही इसके कारण देश में सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और जैसे की बीमारियां कंट्रोल करने में जटिल बीमारियां कंट्रोल करने में डेफिनेटली होम्योपैथी काफी काफी मदद कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी, जी जी जी एक बात और पूछना चाहूंगा होम्योपैथी में, में जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेशन होते लिक्विड्स होते हैं और वो व्हाइट कलर के गोलियां जी है ना जी जी तो ये जो ये कॉन्सेंट्रेशन बनता है ये कैसे बनता है हर्ब से बनता है या इसमें तो हल्कोल की मात्रा भी होती है तो थोड़ा तो सा डिफाइन कीजिए जैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का जैसा बताता चाहता हूँ कि इसमें केमिकल कोई होता नहीं है अगर आपको अभी एग्जाम्पल लेना पैरासीटामॉल जो क्रोसिन गोली आती है उसको अगर बनती है तो पूरी एक पाउडर फॉर्म में बनती है उसमें केमिकल होता है होम्योपैथिक में अगर दवा जो होती है इसका मेन सोर्स होता है हर्बली सोर्स होता है एनिमल सोर्स होता है मिनरल सोर्स होता है तो जितनी भी चीज धरती पाई जाती है एग्जाम्पल के लिए अगर बता जाओ तो नमक से भी दवा बनती है हल्दी से भी दवा बनती है तुलसी से भी दवा बनती है और जितने भी आयुर्वेद में जितने भी झाड़ या जितने भी सोर्सेस बताए गए उसी सोर्स से ये दवा बनती है लेकिन आयुर्वेदा से से भी जो होम्योपैथी में जो दवा होती है उसकी मात्रा बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी जैसा एक नैनो पार्टिकल जैसी होती है जैसा कि अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो अगर तुलसी के इससे दवा बनाना है तो तुलसी का एक बूंद लेना है दवा का जो जूस का और उसको क्या करना है कि एक 100 ml, फॉर एग्जाम्पल एक 100 ml अल्कोहल में डालते हैं अल्कोहल में डालने के बाद उसमें से फिर एक एक बूंद लेना है और उसको एक सौ स्ट्रोक मारना है या सौ झटके मारना है तो उसके बाद ये एक पावर की दवा होती है तो अगर आपको 30 पावर की दवा होना है फिर दोबारा उसको क्या करेंगे 100 एम अल्कोहल में डाला जाता है फिर उसमें से एक बूंद लेने का फिर उसको 100 स्ट्रोक मारना है तो ये हो गई दो पावर की दवा तो ऐसा कंटिन्यू तीस बार हर इसमें से वो जो हर हर बार एक एक ड्रॉप उसमें से लेके 100 सल में डाला जाएगा और ऐसा हंड्रेड जो तीस बार किया जाएगा तो वो हो जाएगी तीस पोटेंसी की दवा तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दवा जो है इसमें नाम मात्र होती है और ये अल्कोहल बेस्ड होती है तो शरीर में पाई नहीं जाती है लेकिन इसकी जो पावर है वो काफी अच्छी होती है इसको डायनेमिक पावर बोलते हैं वाइटल पावर बोलते हैं और हम जब ये शरीर में दवा देते हैं तो ये स्टिमुलेशन का काम करता है और वो स्टिमुलेशन होने के बाद वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करता है जी सर तो इसमें अल्कोहल का कोई परसेंटेज भी होता है कि नहीं होता है अल्कोहल लगभग 99 परसेंट होता है लेकिन अच्छा, ये जो होता है कि जो मार्केट में अल्कोहल पाया जाता है ये डिफरेंट ये मेडिसिनल अल्कोहल होता है और ये जो है ना आपको एक या दो ही बूंद दिया जाता है दवा के अंदर तो इसी से शरीर को कोई हानि नहीं होती और दूसरी बात जो थी आपने जो बताया कि जो गोलियां होती है वो सफेद सफेद गोलियां जो आ, होती है हा, हा। मीठी मीठी गोल जैसे होम्योपैथी को सब उसी के नाम से पहचानते हैं <laughs> तो ये जो गोली होती है सबसे पहले तो बहुत मीठी होती है तो छोटे बच्चे काफी आकर्षित होते हैं गोली खाने के लिए अब ये गोली जो है वो दूध और शक्कर से बनती है जनरली बकरी का दूध बकरी के दूध से पोटेंडाइज मेथड से इसको बनाते हैं और छोटी छोटी गोलियां बनती है और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है इसमें तो डायबिटीज के पेशेंट भी इसको आसानी से खाते हैं जो शुगर इससे शु, डायबिटीज की शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती बढ़ती तो बहुत अच्छी प्रकार से बनती है स्पेरायल रहती है और आसानी से मैं सबको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे आसान इजीली जो दवा आप खा सकते हैं वो होम्योपैथिक है आयुर्वेदिक में भी काढ़ा होता है या कड़वी दवा होती है होम्योपैथी में ऐसी कोई चीज़ आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं दवा खा रहा हूँ जैसे एलोपैथिक दवा भी आप खाएंगे तो खाने के बाद थोड़ा रेस्टलेस होता है पेशेंट या कोई साइड इफेक्ट होता है तो ये ऐसा कोई चीज होम्योपैथी में पाई जाती नहीं इसीलिए ये बच्चों में बूढ़ों में और सब लोगों में काफी लोकप्रिय है डॉक्टर संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी कैसे बनता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है और उसके पावर्स के बारे में आपने स्ट्रोक के साथ समझा इसके साथ में क्या होम्योपैथी में लिक्विड्स भी जैसे ओलोपैथी में सिरप्स होते हैं वैसे होम्योपैथी में सिरप्स भी बनते हैं क्या काफी अच्छा सवाल है आपका तो अभी जैसी एलोपैथी में जैसी कंपनियां वैसी होम्योपैथी में भी काफी कंपनियां है कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको जैसे कि एस है लॉर्ड्स है श्वेबे है तो आज कैसा है की ये इस प्रकार के मेडिसिन भी होम्योपैथी में उपलब्ध है इसे पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है जैसे की कप सिरप होता है टॉनिक होता है अब होम्योपैथी में अगर कहा जाए तो नाम के लिए एक बताता हूँ अल्फा अल्फा टॉनिक आता है कफ सिरप भी काफी आते हैं तो सभी प्रकार की होम्योपैथी में भी लिवर टॉनिक अल्फा टॉनिक कफ सिरप डायबिटीज के ड्रॉप सब प्रकार के दवा अवेलेबल है और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं तो पेशेंट्स को आजकल कुछ डॉक्टर्स इस गोलियों के साथ अगर खांसी की दवा है टॉनिक है क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट को क्या लगता है ठीक नहीं करेंगी ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट में एक धारणा होती है तो इसी कारण कुछ कंपनिया अच्छी दवा लेकर आई है और काफी लोग सक्सेसफुली ये जो एलोपैथी जैसी दवा होम्योपैथी में भी उपलब्ध है और वो दे रहे हैं जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात का आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो युवा साथी हैं या जो सुन रहे हैं उन सभी को काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूंगा होम्योपैथी में अगर हम समझो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो वो और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते है क्या इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर काफी कौन कौन सी जगह पे आ, काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं काफी अच्छा सवाल है आपका तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अगर वो पढ़ाई पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकता है इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज है पैरामेडिकल कॉलेज है इनमें भी वो जाके पढ़ा सकते है इसके बाद वो पर्सनल कोचिंग चालू कर सकते हैं उसके बाद जो है की जैसा मैंने बताया आपको की प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइन्टी जैसा अभी औरंगाबाद में भी आप मुझे पूछते हैं तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है तो हर जगह हमारे ही स्टूडेंट्स होम्योपैथी के स्टूडेंट्स काम करते हैं एज असिस्टेंट डॉक्टर जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए और काफी अच्छी तगड़ी कमाई भी निकलती है अच्छी उनकी पगार भी होती है और काम भी अच्छा करते हैं तो ऐसा ये नहीं है कि भाई सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद ही हॉस्पिटल में काम कर सकते और अपनी जैसी चर्चा हुई है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी है तो एक टेन स्लोली स्लोली वो भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे काफी ऑप्शन हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एक छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं कोई कॉस्मेटोलॉजी का को कोर्स करता है या कोई एचआर मैनेजर का को कोर्स करता है और एक नया कोर्स करते हैं सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो होम्योपैथी करने के बाद तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद भी कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में जैसे की काफी स्टूडेंट्स है हमारे की जो हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह हॉस्पिटल संभालना ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है तो ये बच्चे ये भी अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे जी जी। काफी ऑप्शन हैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादी संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे अभी संदेश में यही बताना चाहूँगा की डॉक्टर बनना है तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कोई पैथी छोटी या बड़ी होती नहीं है आप अगर अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो होम्योपैथी हो आयुर्वेदा हो या एमबीबीएस क्या एलोपैथी हो आपका निश्चय मजबूत होना चाहिए अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है, अच्छा है तो मुझे अगर आप में सेवा भावक सेवा भाव सेवा करने की रुचि है तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया है तो मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी में आइए विस्तार कीजिए होम्योपैथी का और लोगों की सेवा की धन्यवाद चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया होम्योपैथी के बारे में छोटी छोटी बातें आपने सुनाया है और निश्चित तौर पे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल में खास होम्योपैथी में उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संदीप जी से सारी जानकारी करियर इन होम्योपैथी के बारे में लिया अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाता है या कुछ इन्फॉमेशन आपको नहीं मिला ऐसा लगता है तो आप रेडियो मधुबन पर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम के साथ आप मैसेज कीजिए तो आपको फॉलोअप करेंगे और आपको जवाब भी देंगे तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ इच्छा के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति सुनते रहो मस्करा रहो कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर जिस ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंदे जब तू ना सुलझे तेरे पुलझे हुए धंदे भगवान के साथ पे सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा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 की जरूरत नहीं आना ही बात है इस तरह पे तेरा शेष झुकाना ही बात है जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है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 बिन के भी मिलती है यहाँ की मुरादे बिन माँ भी मिलती है यहाँ की मुरादे दिल सा यहाँ आके सदा दे मिलता है जहाँ आए वो दरबार यही है